कहते जनक को अर्थ काम सब तू कर चुका और ऐसा ही नहीं सुकृत कर्म भी बहुत हो चुके शुभ कर्म भी तू बहुत कर चुका पुण्य भी खूब कर चुका है उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ इनसे भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ ना तो बुरे कर्म से विश्रांति मिलती ना अच्छे कर्म से विश्रांति मिलती कर्म से विश्रांति मिलती ही नहीं अकर्म से मिलती क्योंकि कर्म का तो अर्थ ही है अभी गति जारी है भाग दौड़ जारी है आप जारी है अकर्म का अर्थ बैठ गए शांत हो गए विराम में आ गए पूर्ण विराम लगा दिया अब सिर्फ साक्षी रहे कर्ता ना रहे अर्थेन कामेन सुकृतें कर्मणा अपि अलम बहुत हो चुका है सब तू कर चुका तथापि संसारंतारे मना न विश्रांतम अभूत फिर भी इस जंगल में इस उपद्रव में इस उत्पात रूपी संसार में मन को जरा भी विश्रांति का कोई क्षण नहीं मिला तो अब जाग अब करने से जाग कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए अब तो उपराम कर अब विश्रांति कर जिसको जेन फकीर ज़ाज़ेन कहते झाजेन का अर्थ होता बस बैठ रहना और देखते रहना उपराम ये ध्यान की परम परिभाषा है ध्यान कोई कृत्य नहीं है ध्यान का तुम्हारे करने से कुछ संबंध नहीं है ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव जो हो रहा है उसे चुपचाप देखना बिना किसी लगाव के बिना किसी विरोध के बिना किसी पक्षपात के न इस तरफ न उस तरफ निष्पक्ष उदासीन बस चुपचाप देखना कृतम न कति जनमानी काय न मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तम्यताम तत्पी उपरम्यताम अब तो उपरा अब तो बैठ लोग अधर्म में उलझे हैं किसी तरह अधर्म से छूटते तो धर्म में उलझ जाते मगर उलझन नहीं जाती लोग पाप कर रहे हैं किसी तरह पाप से छूटते तो पुण्य में उलझ जाते लेकिन उलझन नहीं जाती कुछ तो करेंगे ही अगर गाली बकरे हैं किसी तरह उनको समझा बुझा के राजी करो मत बको तो वो कहते हैं अब हम जाप करेंगे भजन करेंगे मगर उपद्रव तो जारी रखेंगे तुमने देखा लोग लाउड स्पीकर लगा के अखंड कीर्तन करने लगते हैं, तन को कीर्तन कहते हैं अब अखंड कीर्तन तुम कर रहे हो पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देते बच्चों की परीक्षा है उनकी परीक्षा की क्या होगी गति तुम्हें मतलब नहीं तुम धार्मिक कार्य कर रहे हो ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं ये किसी से पूछने भी नहीं जाते इन तो कोई रोक भी नहीं लगा सकता क्योंकि धार्मिक काम कर रहे हैं अगर कोई आदमी माई लगा ये चिल्लपो में इसका भरोसा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि आप कहते हैं बस शांत बैठ के ध्यान कर लें मगर कुछ तो सहारा चाहिए कुछ आलम्बन दे दें राम राम बता दें कोई भी मंत्र दे दें कान फूंक दें कुछ तो दे दें दे तो हम कुछ करें अब उनको अगर राम राम दे दो तो वो राम राम करने को तैयार है मगर बकवास जारी रही पहले कुछ और बकर थे भीतर हजार चीजें बकरे थे अब सब बकवास उन्होंने एक तरफ लगा दी अब राम राम बखने लगे मगर चुप होने को राजी नहीं सिर्फ देखने को राजी नहीं देखना बड़ा कठिन साक्षी होना बड़ा कठिन साक्षी ही ध्यान है बैठ जाओ मन चले चलने दो तुम हो कौन बाधा डालने वाले तुमसे पूछा किसने तुमसे पूछ के तो मन शुरू नहीं हुआ तुमसे पूछ के बंद भी होने की कोई जरूरत नहीं है तुम हो कौन जैसे राह पर कारें चल रही रिक्शे दौड़ रहे भोंपू बज रहे आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे पक्षी गुनगुना रहे बच्चे रो रहे कुत्ते भौंक रहे ऐसे तुम्हारे भीतर मन का भी ट्रैफिक है चल रहा चलने दो तुम बैठे रहो उदासीन का यही अर्थ उदासीन ठीक ठीक जहाजेन जैसा अर्थ रखता है बस बैठ गए जमाली आसन भीतर हो गए आसीन भीतर बैठ गए देखने लगे जो चलता चलने दो बुरा विचार आए तो बुरा मत कहो क्योंकि बुरा कहा कि तुम डमाडोल हो गए बुरा कहा कि तुम्हारा मन हुआ कि ना आता तो अच्छा था आ गया तुम विचलित हो गए अच्छा विचार आ जाए तो भी पीठ मत थपथपाने लगना कि गजब बड़ा अच्छा विचार आया इतना तुमने कहा कि आसीन न रहे तुम उखड़ गया आसन तुम डवाडोल हो गए तुम्हारी थिरता खो गई कुंडली जगने लगे तो परेशान मत होना कि उठने लगी कुंडली अब बस सिद्ध पुरुष होने में ज्यादा देर नहीं है प्रकाश दिखाई पड़ने लगे तो विचलित मत हो जाना ये सब मन के ही खेल है बड़े बड़े खेल मन खेलता बड़े दूर के दृश्य दिखाई देने लगेगा एक महिला कोई 80 वर्ष बूढ़ी महिला मेरे पास आई वो कहने लगी कि बड़ा गजब अनुभव हो रहा है क्या अनुभव हो रहा है जब मैं बैठती हूं तो ऐसे ऐसे जंगल दिखाई पड़ते जिनको कभी नहीं देखा मगर उनको देख के भी क्या करोगे जंगल ही दिखाई पड़ रहे हैं ना वो मुझसे बड़ी नाराज हो होगी उसने कहा कि आप कैसे मैं तो जब भी किसी साधु संत के पास जाती हूं तो वो कहते हूँ बहुत अच्छा हो रहा है बड़ा अनुभव हो रहा है अध्यात्म अनुभव नहीं है और जब तक अनुभव होता रहा तब तक अध्यात्म नहीं है अनुभव का तो अर्थ ही है तुम अभी भी अनुभोक्ता बने हो अभी भी भोगी हो बाहर का नहीं भोग रहे भीतर का भोग रहे हो लेकिन भोग जारी है किसी की कुंडल नहीं उठ रही किसी को पीठ में सुरसुरी मालूम होने लगी और वो भी सुन लिया है पढ़ लिया है शास्त्रों में कैसा होगा तो बैठे बैठे बैठे रख खोज रहे हैं कि हो सुरसुरी अब तुम खोजते रहोगे तो हो जाएगी तुम कल्पित कर लोगे तुम मान लोगे हो जाएगी और जब हो जाएगी तो तुम बड़े प्रफुल्लित होने लगोगे तुम प्रफुल्लित होने लगे कि गए चुग गए फिर ध्यान चूगा कुछ भी हो तुम सिर्फ देखना तुम दृष्टा से जरा भी डिगना मत तुम सिर्फ साक्षी बने रहना तुम कहना ठीक गलत जो भी हो हम देखते रहेंगे हम अपनी तरफ से कोई निर्णय ना देंगे कोई चुनाव ना करेंगे हम अच्छे बुरे का विभाजन ना करेंगे शुरू शुरू में बड़ा कठिन होगा क्योंकि आदत जन्मों जन्मों की है निर्णय देने की जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जज इ नाट निर्णय मत करो न्यायाधीश मत बनो न कहो अच्छा ना कहो बुरा बस देखते रहो और तुम चकित हो जाओगे अगर तुम देखते रहे तो धीरे धीरे भीड़ छटने लगेगी कम विचार आएंगे कम अनुभव गुजरेंगे कभी कभी ऐसा होगा रास्ता मन का खाली पड़ा रह जाएगा एक विचार गुजर गया दूसरा आया नहीं बीच में एक खाली जगह अंतराल उसी अंतराल में जिसको अष्टावक्र कहते हैं भवा संक्ति मात्रेण मुहू मुहु प्राप्ति तुष्टि वहीं पुनः पुनः तुष्टि और प्राप्ति होने लगेगी मिलेगा प्रभु और परम तुष्टि मिलेगी वो तुष्टि अनुभव की नहीं है कि कोई बड़ा अनुभव हुआ इसलिए अहंकार को मजा आया नहीं वो तुष्टि तो शून्य की है वो तुष्टि तो समाधि की है अनुभव की नहीं है वो तुष्टि तो अनुभवातीत है वो तुष्टि तो तुरी अवस्था की है वो तुष्टि तो परम उपरा विश्रांति की है अब तो उपराम कर तत्पि उपरम्यता यही मैं तुमसे भी कहता है अब तो उपराम करो अब तो विश्राम करो अब तो बैठो और देखो अब तो साक्षी बनो करता बने बहुत भोक्ता बने बहुत अच्छे भी किए कर्म बुरे भी किए हो चुका बहुत अब जरा साक्षी बनो और जो तुम्हें न करता बन के मिला न भोक्ता बन के मिला मिला वही बरस उठेगा प्रसाद की भांति साक्षी में साक्षी में मिलता है परमात्मा साक्षी में मिलता है सत्य क्योंकि साक्षी सत्य है हरि हरिओम तत्सत आजित